माँ की बातें श्री सुरेंद्रनाथ सरकार सरल होऊंगा क्यों नहीं माँ तुम्हारी कृपा मिलने से ही सब सरल हो जाते हैं मेरी पत्नी माँ के लिए एक आसन बनाकर ले गई थी उसे पाकर माँ अत्यंत आनंदित हुई सबको दिखाती और कहती आहा देखो बहू ने कितना सुंदर आसन बनाया है भक्त के द्वारा दिए एक सामान्य वस्तु को पाकर उन्हें कितना आनंद होता था और एक बार अन्य चार भक्तों के साथ मैं जयराम बटी गया सोचा था कोलपाड़ा मठ में से ऐसे समय में चला जाए कि दिन ढलने के पहले ही माँ के घर पहुँच जाए साथ में उसी ओर का एक कुली भी था रास्ता मेरा जाना पहचाना था लेकिन माँ के घर के करीब जाकर मैंने देखा कि रास्ता भटक गया हूँ किसी तरह रास्ता नहीं मिल रहा था इस ओर का कुली भी भ्रमित हो गया था धीरे धीरे रात हो गई सब साथी भी दिग्भ्रमित हो गए हम सब तब तक थक चुके थे क्या करें एक बांस के जंगल से मैं मैं कम्बल बिछा कर बैठ गया माँ के प्रति बड़ी नाराज़गी हुई माँ क्या केवल हम लोग ही तुम्हें खोजेंगे और तुम कुछ नहीं देखोगी इसी समय देखा कि राज बिहारी दादा और हेमेंद्र लाल टेन लेकर आ पहुँचे इतनी रात में उस रास्ते पर उन लोगों को देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ उन लोगों ने कहा हम लोग इस ओर आएंगे ऐसी कोई बात ही नहीं थी भाग्य से इस रास्ते पर आ गए माँ को दर्शन और प्रणाम करने के बाद उन्होंने पूछा हाँ बेटा लगता है तुम लोगों को बहुत भटकना पड़ा है मैं हाँ माँ रास्ता भटक गए थे तब माँ के लिए नया मकान बन रहा था पूर्वोक्त दोनों ब्रह्मचारी इस काम में खूब व्यस्त रहते थे श्रीहट से दो भक्त आए थे उनमें से एक पूर्व अरुणाचल के दयानंद स्वामी के भक्त थे वे उसको प्रहलाद का अवतार कहकर अपने भक्तों के बीच इस बात का प्रचार करते मैं उन दोनों भक्तों को माँ के पास ले गया उनके प्रणाम करने के बाद मैंने माँ से कहा माँ अरुणाचल में दयानंद नाम के एक साधु स्वयं को अवतार कहते हैं या उनका ही भक्त है वे कहते हैं कि यह प्रहलाद है माँ ने हंसकर कहा अच्छा अवतार है इस बार माँ ने इन दोनों भक्तों को दीक्षा दी माँ एक और साधु का नाम लेकर कहा कि उन्होंने भी बहुत लोगों को दीक्षा दी है माँ ने कहा वे लोग बहुत कुछ व्यवसायी साधु हैं पर बात क्या है जानते हो इससे भी उपकार होगा मनुष्य तो कुछ करता नहीं पर इनकी बात मानकर थोड़ा बहुत तो भगवान का नाम लेगा आंतरिकता होने पर आखिर में क्रम से यही आ जाएंगे देख नहीं रहे हो इस तरह तारक ब्रह्म नाम चारों ओर फैल रहा है थोड़ा सा भी सार रहने से कोई भी अछूता नहीं रहेगा हमारे चारों साथियों को माने ने दीक्षा दी उनमें से एक अल्प वयस्क लड़के को दीक्षा के उपरान्त माँ ने कहा एक सौ आठ बार जप करना इस पर वह संतुष्ट नहीं हुआ उसकी इच्छा हजार लाख बार जप करने की थी माँ थोड़ा मुस्कराते हुए कहा अभी तो इच्छा कर रहे हो ठीक है पर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तुम लोगों को कितना काम करना पड़ता है अधिक कर सको तो अच्छा ही है एक दिन माँ की पूजा करने के लिए मैं कुछ कमल के फूल ले गया था माँ कहा कुछ सिंह वाहिनी को दे आओ और कुछ रख जाओ एक भक्त ने कहा सब फूलों से आपके चरणों की पूजा करूंगा, माँ अच्छा ऐसा ही होगा यही तो मेरे पैर हैं और ऐसे बूढ़े पैरों की पूजा मैंने माँ से कहा माँ ठाकुर कहते थे शुद्ध भक्ति ही सबका सार है मुझे आशीर्वाद दो कि जिससे मुझे वही प्राप्त हो पास ही और भी कई भक्त थे माँ चुप रही धीरे धीरे जब सभी चले गए तो माँ ने मुझसे एकांत में कहा वह क्या सबको मिल पाता है पर फिर भी तुम्हें प्राप्त होगा माँ ने राधू से कहा राधू तुम्हारे बड़े भाई आए हैं प्रणाम करो मैंने सोचा यह क्या मैं तो कायस्थ हूँ साथ ही साथ ही अबोध भी हुआ माँ तो कभी मेरा अमंगल नहीं करेंगी तब हम दोनों लोगों ने एक दूसरे को प्रणाम किया एक दिन मेरी पानता भात पानता भात भात जो रात को पानी में डुबाकर रखा गया हो खाने की इच्छा हुई तो जाकर माँ से मांगा माँ ने कहा जहरा ठहरो मैं मिर्च काली मरीच और बड़ा तलकर दूं। तुम्हारे देश पूर्व बंगाल में अधिक मिर्च खाई जाती है ग्रामोफोन के एक गाने की नकल करते हुए माँ बोली बत्तीस मिर्ची से एक भी काम नहीं कम नहीं दूंगी यह कहकर माँ खूब हंसने लगी जयराम बाटी में एक दूसरे दिन माँ ने कहा था बेटा सारा दिन इतनी मेहनत करती हूँ एक के बाद एक भक्त चले आ रहे हैं इस शरीर से अब और सहन नहीं होता ठाकुर से बोलकर राधु राधु कहकर मन को उस पर रखा है